नवम सूत्र काले हो गया था क्या सूत्र है अच्छा बोलो ठीक है शब्द उसके पुलिस सूत्र क्या है कितने बदेश में गीत रेवान अत् क्या होती अत् पसंद बन रहे प्रतिष्ठा एक पदे तीन बार विकल्प सूत्र में कितने पद है शब्द ज्ञान पापी वस्तु सूत्र क्या है कितने प्रमाण है तीन है प्रमाण क्या है वृत्ति वृत्ति कितने प्रकार है क्या बृत्ति है प्रथम वृत्ति क्या है नहीं विकल्प होते होगी आगे क्या ये नव गया था हाँ अभाव प्रत्यालम्बना निद्रा निद्रा के या? है अभाव प्रत्यालबना अभाव प्रत्यय आलम आगे यहाँ युत है वृत्य अतः वृत्ति का मत तस्वी है एं? मत्या मतिया विसनी मतिया और मते दौबंट इस वृत्ति दो बनी का मन दिखे मत दृति दस्त करमृति वृत्ति सब मत अभाव प्रत्यय आलम्बनम यहाँ वृत्ते वृत्ति वृत्ति अभाव प्रत्यलंबन अभाव का प्रत्यय प्रत्यय का अर्थ होता है क्या यहाँ तो ज्ञान नहीं यहाँ कारण है प्रत्यय प्रत्येक असमा से प्रत्यय करके कारण क्या अभाव का कारण अभाव का कारण को तो आलम्बन करने वाली जो है अभाव प्रत्यय अभाव प्रत्यय अभाव का कारण है आलम्बन विशेज का अभाव का कारण कौन वृत्ति के अभाव का कारण तमु, तमु है। उसको वित करने वाली तय करने वाली वृत्ति है निच्रा और पहले से भी चल रही वृत्ति पहले उसके पहले विकल्प वृत्ति है उसमें वृत्ति पर चित्र में शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्य विकल्प वृत्ति पद है नहीं क्योंकि वृत्ति पहले आरंभ हुआ है वृत्ति का आरंभ कहां से है प्रत्यक्ष उसके पहले प्रत्यक्ष अनुमान आगमन प्रमाण उसके पहले पहले वृत पंचायत वृत प्रमाण निद्रात्मत वृत ये वृत्ति पहला दृति है प्रमाण वृत्ति में प्रत्यक्ष अनुमान आगमन प्रमाण इसी प्रकार यहाँ भी अभाव प्रत्यालम करे वृत्ति सर्व की अनुभूति आ जाए फिर अलग से वृत्ति ग्रहण किया टीकाने वृत्ति पदम अनुवादक अतिक्रतम उपकरण तो जो आरंभ में आया है वृत्ति पर्व वो अनुवाद करने वाले है प्रमाण विशर्य विकल्प वृत्ति सम प्रति परीक्षा अतः अनु प्रमाण विपर्य विकल्प और स्मृति कितने बात चार प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृति चार ये दृष्टि है इनके प्रति में दृष्टि तो है इनमें जो दृष्टि है तो इसके प्रति कोई विवाद नहीं है परिषका शास्त्र विचार करने वाले का कोई विवाद नहीं प्रमाण दृष्टि है विपर्य वृत्ति है विकल्प भी वृत्ति है स्मृति भी वृत्ति इतनी दूर नहीं है मतभेद मतलब नहीं है इसलिए उनका, उनका अनुवाद हो जाएगा अनु इसलिए विशेष विधान आयोग विशेष विधान करने के लिए अभाव प्रत्यालम्बना वृत्ति दुष्ट निद्रा वृत्ति ही ये दो वृत्ति हो एक तो अनुवाद पूर्व से अनुभव जाएगी और एक वृत्ति पद के लिए दो वृत्ति हो जाएगी तो प्रकृत तो तो तो जो, जो दुणेगा दुणेगा। तो तो है अनुवाद हो जाएगा विशेष विधान निद्रा वृत्ति से परीक्षका नाम अस्त विप्रति प्रतिवृत्ति वृत्ति तो निद्रा वृत्ति है इसमें सब एक मत नहीं है निद्रा तो कुछ पता नहीं चलता तो हो गया इसमें क्या वृत्ति है पिस्तक वृत्ति पिस्तकालय हो जाएगा अज्ञान में परीक्षका नाम विप्रति प्रतिवृत्ति विरुद्धा प्रतिवृत्ति मत परिश्वर् विचार करने वाले निद्रा को वृत्ति नहीं मानते कोई मानते कोई नहीं मानते ये दृष्टितम विधेयक अपना कारण वृत्तिव विधान करना है ये योग में निद्रा को भी वृत्ति कहते व्यक्तितम विधेयन जो वृत्ति तव पहले गये वो तो, तो अनुवाद के न तो अनुवाद संविधान आया कौते जो पहले प्रकरण में वृत्तिपद वृत्त वृत्ति पद के अनुभूति वो अनुवाद करने वाली करने वाले पद है अनुवाद पद विधान है ना बहुत समर्थन होती है एक अनुवाद करके आगे विधान किया जाता है जो अनुवाद करने वाले विधेय दिख्णा नहीं होता है प्रकृतम अनुद्य ज्ञातम सिद्धम अनुद्य अज्ञात विधि अटे जो सिद्धे अनुवाद करके जो अज्ञात है उसको बोधन किया जाता है ये तो व्याकरण है ये तो ये जो आ रहा है वो तो व्याकरण है अब कोई अवैयाकरण नहीं पड़ता है तो विधान अवैयाकरण हो नयाकरण नहीं पड़ता है ऐसे ही विधान करने के लिए जो सिद्ध का अनुवाद किया जाता है और जो अपने बोधन किया जाता है प्रकृत जो व्यक्ति कर अनुवादक हो गया ना फौकते, ना फौकते क्या है न कलपति न कलपति का न समर्थ बहुत सामर्थ्य समर्थ नहीं होता है इसलिए इसकी पुनर पुनर्दृत्ति ग्रहण इस कारण से फिर वृत्ति ग्रहण किया वृत्ति पद का ग्रहण किया इसी सूत्र में सूत्र में वृत्ति पद ग्रहण किया वृत्ति पद अनुवाद या नहीं अनुवाद क्या नहीं सूत्र में वृत्ति पद अनुवाद का वृत्ति पद पहले वृत्ति है पंचायत वहां की वृत्ति पत्र क्या हो जाएगी वो अनुवाद के वृत्ति पत्र क्या है विधेयक क्या वृद्धा में करना है निद्रा में वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति है ये कहने के लिए वृत्ति पत्र है जागृत अपने वृत्ति निर्माण अब उसका अर्थ करते है अभाव प्रत्येक अभाव किसका अभाव कहें तो किसका अभाव बताओ अभाव सब कहेंगे तो सर्वतः किसी का भी अभाव हो सकता है तो यहाँ जो चल रहा है जागृत सप्न वृत्ति नाम अभाव जागृतकालीन चित्रवृत्ति है सपन काल में चित्तवृत्ति है जागृति निद्रा सुसुष्ति को लेना है जागृत सप्न वृत्ति नाम अभाव जागृतकालीन चित्र की वृत्ति है सपन कालीन चित वृत्ति है सपन वृत्ति है तो जागर सपन में होने वाली वित्त ने वृत्ति इन वृत्तियों का अभाव है सूचव में तय प्रत्यय प्रत्येक क्या कारणम तो प्रत्येका सूत्र में यहाँ प्रत्येका वृद्धियों के अभाव का जो कारण है वृद्धि जागरूक सपन वृत्ति के अभाव का कारण क्या है बुद्धि तत्व तम यही कारण है तमोगुण होने पर बुद्धि त्व का आन हो जाता है तम गुण आवरक है तमुगुण तो अभिकण हो गया बुद्धि तत्व का अस्थातम कम नकार तमुगुण है तब आलंबनमुण तो है जिसका आलंबन निद्रा के दृष्टि है इसका आलम्बन है तमोगुण जागर सपनावस्था में होने वाले जिसमें वृत्ति है उनके अभाव का सत्य कारण अभाव का प्रत्येक आलम्बन वृत्तिया आलम्बन क्या है घट है या आलंबन ज्ञान का घटे ज्ञान का वित आलंबन होता है ज्ञान जो आलम्बन विषय के विषय करने वाली जो वृत्ति वो निचरा है आलम्बन का क्या है क्या, क्या? और प्रत्यय का क्या है आगा। आगा। अभाव किसका है ज्यादा जागृतियों का सूत्र में अभाव कत्य ज्यादा जागृत प्रति नाम अभाव अभाव से प्रत्यय सत्य सदस्य कारण तो कारण तो की बुद्धि बुद्धिशत्व का समय के कारण तमें आलंबन नालंबन कर दृत्य तक द्वित बुद्धि अभाव प्रत्यय आलंबना भोगिका तथा तत्व वृत्ति बुद्धि सत्य ही त्रिगुण बुद्धि तत्व त्रिगुणात्मक ही बुद्धिवत परिणत सत्य अंत कर कैसे समाप्त करेंगे त्रिगुण का सप्तमृत त्रिगुणे समान का त्रिगुणम कैसा दिग्विध होगा त्रय गुणानंद गुणानंद गुणानंद समाह करेंगे तो क्या होगा पहले जो है बताया था पंचानंद बतानंद समाह क्या होता है तो पंचवती अकार द्विगुष त्रियानिष्ट त्रिलिंग हो जाए द्विगु सं होकर पंचवती बन जाएगा त्रिगुणी हो जाएगा त्रिगुण कैसे बनेगा तय गुण जस, जस ते गुणिस तुद्धिसत्व त्रिगुण तस्वीर त्रिगुणात्मक बुद्धिसत्मी यदिदश समकम आविस्ता बुद्धिर्तियाकार परिणाम उद्भूत तमयी बुद्धिश्वत अंत संच्य है यदा सत्तर जबूय सप्तर विभूति द्वितिया सत्तं तरज तरजसी गुण तो दवाकर केमगुण जो बढ़ जाए सत्तगुण जुम्मन तम हो जाए समस्तक सब इंद्रिया आविर के तम गुण है आविर्ति आदि आविरी आविर्भाव हो जाता है आविर्भवती प्रकट तो जा हो जाता है का आविर्टिका तो आविर्भवती आविर्भाव मानी प्रकट हो जाए आविर्भवती आविरे अबे आवरण करम गुण होती प्रकट हो जाता है अधिक हो जाता है कौन अस्टिका करता आविर्भवती ज दोनों को दवा करके तब करण का आवरण करने वाला समुगुण जब आविर्भवती प्रकट हो जाता है तथा बुद्धि द्वितिया परिणाम अभाव और जब समुगुण अधिक हो गया प्रकट हो गया तब कारण को ढाकने वाला सप्त गुण रजगुण नहीं रहा तो बुद्धि में वित्तीयकार परिणाम नहीं होता है बुद्ध रे परिणाम अभाव उद्भुत सममयी बुद्धिम बुद्धि उत्तम अंतर्गण के जो उद्भुत तमोमयी बुद्धि उद्दूत है तमो तमोमय बुद्धि तमोगुण अधिक है राजगुण तत्वगुण कह तमगुण अधिक उद्भुत प्रकट है तमोमयी जो बुद्धि है इसी बुद्धि को अवबुद्ध मान तुलिस बुद्धि को प्रकाश करता है पुरुष बुद्धि का जो बुद्धिमय जो पुरुष का प्रतिम्ब होता है तो बुद्धि को प्रकाश करता है से कहा जाता है बुद्धि बुद्धि बोध पुरुष बुद्धि का बोध बोध बुद्धि बुद्धि का प्रकाश करने वाले जो प्रकाश करता तो है पुरुष तो पुरुष है अंत संज्ञा अंतर संज्ञा यज्ञ पुरुष है उसकी संज्ञा अंतर है बाहर नहीं है बाहर विषय विषय को विषय करने वाले वृत्ति नहीं होती है अंत संज्ञा इसी विषय से कहा जाता है कसम निरोध कई वाली वृत्ति वा अभाव न निद्रा चित्तवृत्ति निरोध करते हैं मृत्यु का अनुरोध है कई वाले में वृत्ति का अभाव होता है समाधि में वृत्ति का अभाव होता है निद्रा भी समझ वृत्ति का अभाव अन्य लोग मानते हैं निद्रा कोई वृत्ति नहीं है वेदांत कहीं भी वृत्ति निद्रा में सुचित अवस्था में है अंत स्थानीय जाने पर तो अज्ञान में अंत वृत्ति नहीं अविद्या मानते अंतकोण बृत्ति नहीं मानते शिश्त्व में अंत वृत्ति का अभाव मानते हैं वेदांत में निरोधाणी तो वृत्ति का भाव करें भी वृत्ति का भाव इति प्रकार वृत्ति का अभाव निद्रा क्षण निरोध कर द्वितीय भाव एक निद्राक वृत्ति का अभाव ही निद्रा क्यों नहीं? ऐसा प्रश्न अंत उसका उत्तर समझ आता सात समय सत्य वस्ताबोधे संघट प्रबोध जागने पर प्रत्यवस्त का परामर्श होता है के सो जाने शसुरने का जगता है आगे कहता है सुखम दुखमस्तापे परामर्श करता है करता है स्मरण करके कहता है जैसे अवस्था में प्रत्यय नहीं हो वृत्ति नहीं हो तो उसका स्मरण कैसे होगा प्रत्यय विशेष प्रत्ययार स्मरण करता है फिर तो प्रत्यय ज्ञान होता है तो स्मरण होगा नहीं तो स्मरण नहीं होगा साथ संप्रबोधे प्रत्यवस्थ संप्रबुद सा निद्रावृत्ति संप्रबोधे जागृत अवस्था में प्रत्यवमस्थ स्मरण होने से शोकपत् स्मरना प्रत्यय स्मरण हे स्मण से निश्चय होता है शोकपत्प्रत सर वर्त है सोपत्ति का युक्ति, की सीच्चे की सीच्चे साथ स्मरना स्मरना, युक्ति के साथ स्मरण है स्मरण युक्ति से युक्त लोक के स्मरण से निश्चय होता है प्रत्यय विशेष वे प्रत्यय है कैसे प्रत्ययता सप्ततीब तमास्ती तदैताद प्रत्यामश जगनिकव तम तमोगुण से तत्वगुणस्थ सहकारी कार्य सप्तव तम प्रकट हो जाता है तुर्थिकमर्श एक स्मरणकर्ता है परमर्शकर्ता है सुप्त से तति सुत्या सौकनी के बाद स्मरण होता है तो तो सत्यामर्श होता है सुखम अहम स्वाप्तम प्रसन्न हमने मन प्रज्ञान में विचार भी ये दी सुखम अहम स्वाप्तम सोच सो गया मेरा मन प्रसन्न नहीं सोकर उठने के बाद बताइए तो होता है प्रसन्न मन रहता है प्रज्ञा में विचारी विचार भी करोटी <clears throat> मन में प्रज्ञा विचार भी करो बिता सत्य करो थी प्रज्ञा बुद्धि को सत्य करता है मन अच्छा बुद्धिस्वत्म प्रसन्न में मन प्रज्ञाने विचार भी कौती आगे कविव्रत है पर रजगुणाधिपर दुखमहमस्ता में मन भ्रमती अनावस्थित रजगुणाधी परीका मीडिया यदा तो रज सचिव तम आवरती रज सचिव ये तम स तम रजत रज है सहकारि कारण प्रकट हो जाता है किंतु रज का सहकारि कारण है तथा ईद सत्व मस्त इस प्रकार परामर्श होता है स्मरण करता है दुख महमस्ता दुखमस्ता आगे स्तन नहीं मान स्त्यान का अकर्मण्य मन तुष्कार नहीं करता है अकर्मण्य हो गया पहले तो सत्य गुणा लीपन पर प्रसन्न में नमन सत्य है कुछ नहीं करता है कथनाथ यह तो भ्रमति अनवस्थितम भ्रमति अनम सुनता है मन सर उतम ये हो गया जो समुणाधीत कहे उसने के बाद कहता है गार मोह मतम गुरु आत्राए कांत में मुठ तमोषि थी तमुड़ और उठने के बाद बड़ी दुखी दुखी पर बैठता है उठने के बाद और कुछ नहीं बोलता है ऐसा ऐसा रहता है बड़ा कठिन कटे गारण मुड़ा और बड़ा गारे गुरु ने गाता नहीं हाथ पर इतने हो जा नहीं फिर इन्हने चलने उठने इच्छा नहीं निद्रा अधिक होने के बाद तमोग जिससे अधिक है फिर तो सोने के के बाद भी दो चार हिंदा सोजा हो पहले तो दो चारंब हो गया फिर भी सोचा अब दो चार घंटा मिल जाए तो अर्थ हो जाए कुछ नहीं करता एक बार सर गुरु में एक आचार वजन हो जाता है क्लांतम चित्तम क्या करा रहा था कि तो था कि थक गया चित्तम क्लांत है अलसम जैसे बहुत प्रसंख किया चित्तम अलसम मानो मूर्ति तम चित मृति मूर्ति जैसे अपर्वतम जैसे मानो कहें किस ले गया ले गया बात करतेज सत्य तम समुद्ध जब अत्यंत रज सक्त अभिभूत दल गई कम हो गयी तम का साम्राज्य तम समुद्ध तम हो गया रज सत्य दब गई पहले तो तनुगुण का अधिक था किंतु तभी सत्व गुण सहकारिता जुगम सहकार्य था ये दोनों सौ गुरु कांधे तम गुण का साम्राज्य समादे एक जब जग जाता है प्रभु प्रबुद्ध से प्रत्यवस्त जगने वात करता है गाढ़ा गुरु अंगसु शरीर गुड़े वजने क्लांत में चिस्तम अलस मुचिति धूम तत्त बनी क्या व्याप्य क्या है सिद्धांत रक्षण करने वाले उत्तर नहीं देना यत्र धूमत तत्व तो तो व्यापक क्या है नल में बन्नी है व्यापक क्या व्याप्य है यत्र धूम तत् वन्य पहले धूमो को कहते बाद में वन को कहते धूम है व्याप्य धूम क्या है अरेपते कौन ये है धूम है वनीतक इससे आदर रखना यत्र तो धूम सतह पर बनी ही व्यक्ति बताते जहां जहां धूम जहा जहां धूम का आता नहीं धूम कहीं ऊपर उतर के ऊपर धूम ही ट्रेन चला गया चल जाने पर धूम रहता है कुछ सिगरेट कर वहां उत्तर बनी है धूमे के विलक्षण धूम को लेकर के करते हैं निचे से धूम ऊपर निकला है अभिचिन्न मूल आ रेखा निचे से धूम ऊपर निकला है, है धूम जहाँ है इसके अभिकरण बन गई धूम पर चला गया तो ऊपर बन गया नहीं। जहां धूम है इसका अधिकरण धूम जहां से निकला रहा है धूम है अभिचिन्न मूल आगातर निकल रहा है जहा है मूल जहा महानी जहां वही बन नहीं कि धूम ऊपर चला गया तो धन ऊपर ही ठनी ऐसे विलक्षण धूम को देखकर करके जहाँ लोग करते तो हैं, जैसे धूमे तो से निकल आए तो आग लगे बनी ऐसे धूम जहाँ जाए वहां बनी ऐसो तो कहते व्याप्ति अब जित्रे भी व्याप्ति करेंगे जहा क्या कहेंगे जहाँ धूम नहीं वहां बने नहीं बनेगा धूम तो तस्ता है वन्ने वन्ने नहीं है इसे उल्टा होता धूम रहता है बताओ कहा तो धूम नहीं बनी कारण धूम है कार्य कारण कि बीना कार्य नहीं रहेगा ऐसे वन्य के मैंने धूम नहीं अनुभव यत्र साध्या भाव साध्य होता है व्यापक हेतु होता है व्याप्य साध्य, तो साध्य क्या होता है व्यापक वन्य साध्य बड़ो तो वन्यमान धूमान साध क्या है वन्य साध्य और धूम होता है व्यापक व्याप्य हेतु ही व्याप्य के हेतु बनाते है को साध्य बनाते व्यति समय यत्र व्यापक का अभाव है त्याप के अभाव ये वन्य अभाव हो तत्रा देख हेतु व्यतिरिक्तम साध्य का व्यतिरिक का अभाव साध्य के आधार होने पर हेतु का आधार होता है ये बताते हैं यदि साध्य के आधार पर हेतु का अभाव होगा हेतु रहेगा तो अवश्य साध्य रहेगा साध्य कोई करता है धूम तो साध्य करता है वन तो हेतु बनाता है तबे तो होगा ये जसा तो होगा बनिए तो अवश्य धूम ऐसा रहेगा क्योंकि धूम नहीं रहनी पड़ेगी बनी रहती धूम के बिना बनी रहती है? हिटर आयु वाले कभी लगास गर्म कर बनिए धूम नहीं तो धूम तो साध्य करेगी करेंगे वनित हेतु बनाएंगे तो साध्य के अभाव होने पर भी धूम के अभाव होने पर भी अव्य में वन्नी है साध्य के व्यतिरिक हेतु हे का व्यतिरिक्त हुआ नहीं हुआ साध्य के अभाव होने पर हेतु का अभाव नहीं हुआ इस व्यक्ति हेतु नहीं है हाँ धूम के हेतु बनाओ वनि को साध्य बनाओ साध्य क्या है वनी के अभाव होने पर धूम का अभाव है यहां देखाते साध्य व्यतिरिक हेतु व्यतिरिक माव खलो एम डाक स खलो एम प्रभु प्रत्यमर्ष न त्याग असती प्रत्यादि पहले प्रत्येक अनुभव नहीं होता तो जगने परामर्श स्मरण नहीं होना चाहिए यदि अनुभव नहीं होगा तो नहीं होता सुश्रुत में तो स्मरण भी होगा स्मरण हो रहा है तो अनुभव हुआ था तो अनुभव नहीं होता है तो स्मरण नहीं होगा यदि कोई आपको स्मरण होता है किस विषय का शिक्षा से होगा उसका अनुभव होगा जिसका अनुभव नहीं हुआ उसका स्मरण कभी होगा तो स्मरण और अनुभव में किसको व्याख्य बनाएंगे हम्म क्या अनुभव नहीं स्मृति व्याप्ती है स्मरण है तो अनुभव उससे होगा अनुभव के बिना स्मरण नहीं हुआ कारण होता है व्यापक कार्य होता है ज्ञापर आपको हो रहा है तो जरूर उसके पहले अनुभव हुआ था जिस काम अनुभव नहीं हुआ था उसका स्मरण होगा ये स्मृति तत्व अनुभव हो आपको भी हो रहा है तो आपको अनुभव हुआ था जिस अनुभव नहीं हुआ है उसका स्मरण नहीं होगा व्यापक कौन होगा अनुभव अगर स्मृति कर देती क्या होगा अनुभव है व्यापक और है व्याप्य स्मृति तथा अनुभव अनुभव नहीं तो स्मृति नहीं है ये देखो का अनुभव अभाव स्मृति भावे देखाते हैं काब्य व्यतिरिक मार अनुभव नहीं होगा तो स्मरण नहीं होता है देखो तो दिया है सलुम प्रबुद्ध से प्रत्योक जगने के बाद जो परामर्श है वो नहीं होना चाहिए स्मरण नहीं होना चाहिए असत्य प्रत्याहन हो गए यदि कारण का अनुभव नहीं हुआ, तमुगुण का अनुभव नहीं हुआ, तो स्मरण नहीं होना चाहिए इतने स्मरण हो रहा है तो अनुभव हुआ था टीका नहीं प्रत्येका कारण ध्यान है ना प्रबुद्धा से प्रबुद्ध मात्र से जगने के जगने के बाद सामने कोई व्यक्ति स्मरण करता है सो गया कि शुति के प्रत्य अनुभवे प्रत्यय का क्या से? काम किसका कारण वृत्ति का वृत्ति अभाव का देखो दिया वृत्ति अभाव कारण अनुभवे प्रत्यय अनुभव का तो प्रत्येक का वृत्ति अभाव कारण प्रत्यक्ष अनुभवे प्रत्येक नही प्रत्यक्ष का क्या कह तो वृत्ति अभाव कारण उसका अनुभव देखो दिया जाते वृत्ति अभाव कारण अनुभव भाव के कारण का असति है असतिक यदि अनुभव नहीं होता तो स्मरण नहीं होना चाहिए स्मरण होता है तो अवश्य अनुभव होता भारतीय इंडिया प्रत्येक तो प्रत्यय जगने मात्र से जो पुरुष जगने वाला स्मरण कर रहा है वो स्मरण नहीं होता असत्य प्रत्यय अनुभव यदि प्रत्येक कारण का अनुभव का अनुभव नहीं होता स्मरण नहीं होना चाहिए तदापिता स्मृत तद्वित नदा पिता स्मृत में आती तो स्मरण तद्वीत का प्रत्येक नीव अनुभव का जो प्रत्येक कारण अनुभव का जो कारण है तमोगुण को विचय करने वाले स्मृति नहीं होनी चाहिए यदि तदापिता चित्त में आती थे चित्त में आसित स्मृति तो स्मृति तदापिता में तत्पित है ना और तदित में तत्पतना कारण है तमुगुण प्रत्यय तमोगुण विषय का स्मरण नहीं होना चाहिए अनुभव नहीं हुआ तो स्मरण नहीं होना चाहिए जब स्मरण होता है तो निश्चय होगा उसका अनुभव हुआ कोई तो जो अनुभव है यही होता है वृत्ति है तत्मा प्रत्यय विशेष इसलिए तत्मा प्रत्यय विशेष निद्रा है वृत्ति के क्षेत्र यहाँ का कारण प्रत्येक विशेष एक वृत्तिद्रा वृत्ति अभव तदा चिता चिता चित्ता स्मृत है चित्त में कबूते बोध काल जगन किला नमणादय अभ्युताचिताक्य सधिप्रतिपक्ष निद्रा तो एकग्रवृत्तिल्या प्रथम साम प्रतिपक्षता प्रमाणा वृत्त प्रमाण आगे क्या है विकल्प ये जो वृत्ति है इनका करो अधिकरण विरोध करीठानुचिता वीठानुचित वृत्ती वृत्त प्रमाणाधि प्रमाणादय चित्ता प्रमाणादि चित्त में है समाज व्यवस्था में प्रत्यक्ष विपर्य विकल्प वृत्ति होती है ये तो दुस्थान जो समाज नहीं है विस्थान चित्त में आपित्व होते प्रमाण वृत्ति समाज के अभाव कारण जो विस्थान है उस उत्तम होने वाले जो वृत्ति है प्रमाण विकल्प विपर्य वृत्ति उनका निरुद्ध करो निरुद्ध क्योंकि समाधि का विरोधी समाधि प्रतिपक्षता समाज में सब वृत्ति का अभाव होना चाहिए अभ्यानकाल में कभी प्रमाण वृत्ति है कभी विपर्य कभी विकल्प कभी स्मृति है ये सब वृत्ति है उनका विरुद्ध करना ठीक है क्योंकि वो समाधि की विरोधी है जो निद्रा वृत्ति है उसमें तो कोई समाधि का विरोधी नहीं विरोध नहीं निद्रा को तो एकाग्र गति तुल एकाग्र कोई तो ध्यान में बैठकर करे एकाग्र कोई तो ध्यान करें निद्रा में तो और एकाग्र है बिल्कुल निद्रा में और एकाग्र नहीं भरा बिल्कुल कुछ नहीं चिंता है सोचिए बताने तो पूर्व कत निद्राया एकाग्र वृत्ति तुल्य एकाग्र वृत्ति के तुल्य है निद्रा बिल्कुल कोई चिंतन नहीं है तो नहीं है ये समाधि का कोई विरोधी नहीं है तो समाधि प्रतिपक्ष था समाधि के विरोधी कैसे निद्रा हुई उसका क्यों रोकना है मृत्यु निर्व चित्र वृत्ति नहीं समाज की निद्रावृत्ति का भी करना है निद्रावृत्ति को क्यों त्याग करना है समाधि का कोई विरोध नहीं, नहीं। है कथम समाधिक प्रतिविधता ऐसा संक्रांति कहते हैं शास समाधर प्रत्येवत विरोधा का का निद्रावृत्ति निद्रावृत्ति समाधो इतर प्रत्येवत यहाँ प्रत्येक वृत्ति ज्ञान इतर प्रत्येव ये प्रत्यक्ष प्रमाण दितर स्मृति वृत्ति करना है निद्रावृत्ति को भी रोकना है इतर प्रत्येक निरुद्रज्ञा निरोद्या का निद्रा निद्रा का निरुद्ध करना चाहिए समाधो एकाग्र तुम्ब्या निद्रा ये एकाग्र सुध्यते देते है एकाग्र में अन्य वृत्ति नहीं है सुस्ती में अन्य वृत्ति नहीं है फिर है। है। है, है। भी कामत है कार्य सभी के निर्वीज समाज प्रतिपक्षा सभी के समाज निर्वीज समाज दो प्रकार निर्वीज समाज निर्वी उसमें बीजे नेहरा सभी जय बी जरा प्रसंसा अन्यता ख्या कविता तो समाधि दोनों समाधि का विरोधी है निद्रा इसलिए साधन में ध्यान में डरते निद्रा आती है ये विरोधी है निद्रा की रचना रचना है नहीं तो दोनों समाधि का है निद्रा में रहेगा उठकर भी सोचेगा कि ध्यान कर रहा है बहुत लोग ये तो करते है मन उधर भागता है बड़े हटा अच्छा की चिंतना करके एकाग्र करना चाहते हैं नहीं जा तो आ जाती कोई जल्दी में समय चला गया तो समय कट जाता है नहीं तो समय लगता है एक घंटा बड़ा अधिक है जब मन में विक्षेप होता है तो एक घंटा समय ध्यान में कटाना बड़ा कठिन होता है घड़ी देखते बीती बार कभी एक घंटा पूरा हो गया <laughs> देखे तो जहाँ गुआ फिर देखा तो दो फिर देखा तो और गाती पूरा नहीं होता बात करो घाड़ी चल जाती है अपने आपको पता नहीं चलेगा कभी एक बार एक घंटा चल गई फिर दूसरे करते हैं घड़ी तो जेती है निद्रा आ जाए कभी तो लगा आज थोड़ा ध्यान लग गया तो पता नहीं चला एक घंटा चलेगी देता जो ध्यान नहीं है निधि के कारण पता नहीं चाहिए उसको ध्यान नहीं करते ये भू विरोधी है एक तो है साथ ही निगर छोटे ये दसवा चित्र क्या चित्र है हाँ बोलो देख करे काम कितने पदे इतने कितने हैं है पांच अधार व्यय आलम्बाना एक पदे तीन पदे द्या संप्रम स्मृति अविस्मृति एक प्रमाण प्रमाणीतलर्द्राए आख्यागे स्मृति स्मृति का अनुभूत काल सीच् अत्या संप्रमुस्मृति अषया तुय से असंप्रमोच एसा विचारण असंप्रम सर संप्रम समूत धाती तो मूर्त बनेगा संप्रमतर चोरी असंभ्रम से चोरी नहीं हो ये स्मृति है स्मरण होता है अनुभवजन्य संस्कार होता है संस्कार से स्मरण होता है स्मरण का कारण संस्कार संस्कार का कारण अनुभव तो अनुभव स्मृति अनुभव जन स्मृति भावना संस्कार है स्मृति का, का जनक कौन हुआ अनुभव अनुभव जितने विषय का अनुभव हुआ अनुभव का जो विषय है स्मरण में वही विषय जो आ है तो स्मरण में क्या है जनक का विषय अपने पास आया जैसे कोई तो अपने जनक पिता की संपत्ति को प्राप्त किया चो भी क्या है चोरी अन्य सम्पत्ति को ले जाए अनुभव का जितने विषय है इतने विषय स्मरण का हो गया।, गया।, गया।, गया तो अन्य हुआ जनक का विषय स्मरण का जनक अनुभव है क्या स्मरण का जनक अनुभव है जनक अपने पिता के जनक के विषय अपने पास आया तो चली हुई नहीं उससे तो अभी का विषय जी आ जा जाए तो चली हो जाएगी तो स्मरण कभी अनुभूत विषय के विषय अवधि के विषय आते है? कभी नहीं होगा कम हो, हो सकता है जितने अनुभव किया था हमेशा स्मरण करते ही तो स्मरण होना चाहिए कोई जरूर नहीं कम हो सकता है समान हो सकता है कभी अवधि तो नहीं होगा जितने अनुभव किया था उसका अधिक स्मरण होता है नहीं कम हो सकता है कम हो सकता है अनुभव क्या बहुत देखा किसी किसी का स्मरण करते देखने के बाद देखते हैं गंगा जी देखते पर्वत देखते सब दिखता है कि स्मरण करके स्म खड़ी है स्मरण किया पूरा बहुत एकता से स्मरण कर सकते हैं तो अनुभूत विषय के अभिषेक अवधिक विषय का स्मरण नहीं होता इसलिए अनुभूत विषय पर अभेश अवधिक विषय का आसम्रवत चोरी नहीं हो ऐसे स्मृति स्मृति में अनुभूत विषय के समान विषय हो अथ विषय को होगा अधिक विषय को नहीं होगा अनुभूत विषय स्मृति अनुभूत जो विषय का अनुभव होगा प्रमाणावृत्ति के दर अनुभव हुआ यो असम प्रमोश असम न संप्रमोचित सम्प्रमो मुते घाटी असम प्रमोष का तो अस्त अस्त्य क्या चरी त्वरी नहीं करना स्त्येय चुरी, चुरी। अस्त्योरी नहीं अस्त का स्मरण संस्कार मात्र जन्म संस्कार ही ज्ञान से संस्कार कारण अनुभव अवभाग विषय विश्व आत्मीय अनुभव से संस्कार होकर के स्मरण होता है स्मरण का साक्षात कारण हो गया संस्कार संस्कार का जन्म है तो संस्कार के द्वारा स्मरण का जन्म जनक अनुभव हुआ संस्कार मात्र जन्म से है स्मरण का लक्षण क्या है संस्कार मात्र जन्म जन्य ज्ञान स्मृति संस्कार मात्र जन्य ज्ञान और स्मृति कहते संस्कार इंद्रिया दस तो दोनों से जो ज्ञान होगा वह स्मरण नहीं वो क्या होता है थिर्ण क्या किसी कौन कन्न हुए प्रत्येजान संस्कार इंद्रिय इंद्रिया से ज्ञान होता है प्रत्येक ज्ञान स्वयं जबरदस्त प्रत्येजन है उसके लिए संस्कार कारण इंदिरा से संकट भी कारण है किंतु स्मरण के लिए इंदिरा से समीकट आवश्यक है संस्कार आवश्यक है इसे संस्कार मात्र जन्य यदि संस्कार जन्य ज्ञान कहेंगे तो प्रत्येक ज्ञानी लक्षण चल जाएगा प्रत्येज्ञानी संस्कार जन्य संस्कार जन्म ज्ञान प्रत्येक ज्ञान है स्मृति भी दोनों के प्रति तो कर। संस्कार प्रत्येक ज्ञान के लिए संस्कार कारण है और क्या कारण है इंदिरा कारण है स्मरण के लिए संस्कार कारण है और क्या कारण है संस्कार मास्त्र जनने ज्ञान उसका तो स्मृति और प्रत्येक संस्कार मास्त्र जन में संस्कार मात्र जन से ज्ञान किया गया संस्कार कारण अनुभव अभा विषय है, तो है। संस्कार का कारण क्या होता है अनुभव अनुभव के द्वारा तो प्रकाशित जितने विषय है वही विषय स्मरण का ही होते हैं, संस्कार कारण अनुभव के द्वारा अवभा प्रकाशित जो विषय है वही विषय आत्मीय है अपनाए स्मरण का विषय वही अपनाए जैसे पिता के साथ जो धन है वो अपना ही पुत्र का अधिकार उसमें मिलता है अपना तो ही उससे अधिक उसे संपत्ति तो हो तो अपना उसमें अधिकार नहीं चोरी तो कहेगी तो आत्मीय हो गया स्मरण का आत्मीय हो गया स्मरण का जन्म हो तो गया क्या स्मृति का जन्म क्या हुआ संस्कार संस्कार मात्र जन्म ज्ञान स्मृति ज्ञान का कारण हो संस्कार संस्कार का कारण अनुभव अनवेय द्वारा प्रकाशित गृहित जितने विषय वही विषय स्मृति का स्मरण का आत्मीयना है संप्रमत उससे लेरिया जितने तो आत्मीयरिया कहेंगे जितने अपने पिता का धन चले गए और ले गया तो उसको कहेंगे तब अधिक विषय परिग्रह स्वीकार करे तो उस कारण संप्रमत सा कहते चोरी किसान संप्रम जैसे जोड़ी करता है अब अन्य को ले गया इसी प्रकार मरण कोई जोड़ी करता नहीं है तो भी अन्य विषय उसमें जब भी आ जाएगी तो संप्रम तो हो जाएगा ये साधु से नूत धातु से संप्रम सपथे विपत्ति होती एकदुक्त स्पष्टीकरण सर्वे प्रमाणय प्रमाद अनधिकत प्रकार अतिगमेंट प्रमाण विपर वृत्ति अनधनिगत अज्ञात अज्ञात विशेष सामे प्रकार विशेष रूप से अधिकमय ज्ञान कराते हैं प्रकाश करते प्रमाण विपर्यादि अपने विषय को सामने इधर से नीचे रूप से घटत्य न तत्पत्य न विशेष प्रकार से ज्ञान करते प्रकाश करती स्मृति क्या करती स्मृति पुनर् न पूर्वानुभव मर्यादाम अतिक्रामती प्रमाणादि अनधिकत विषय को प्रकाश करेंगे स्मृति अनधिगत विषय को प्रकाश करती है अनधिगत विषय को प्रकाश करने की स्मृति का सामर्थ्य नहीं ज्ञान तो विषय को ही विषय करेगी अनविकता कर नहीं किसको करेगी न सुनर पूर्व अनुभव मर्यादा पूर्व अनुभव जितने विषय कहा था उससे अधिक विषय का स्मरण कभी अधिक नहीं होगा अनुभव का विषय जो मर्यादा सीमा है उस सीमा तो स्मरण अतिक्रमण नहीं करता है अनुभव का जितने विषय उसके अंदर रहेगा वो पूरा स्मरण हो कर्णुस्मरण हो उसके विषय से अधिक नहीं इस स्मरण का विषय होता है इस अनुभव की मर्यादा को स्मृति न अतिक्रण अतिक्रमण नहीं करती तो है तब बीता तब उत्यागा अनुभव का जितने विषय इतने विषय हो सकते हैं उतने न्यूनतर हो सकते न तो तब अधिक है अनुभव के विषय क्या विषय स्मरण के विषय अधिक होते अधिक नहीं तो तब अधिक विषय तो यम द्वितीय अंतराग विषय से स्मृति यही है अन्य बुद्धि के विषय स्मृति में यही सही अन्य बुद्धि में तो अनधिकत विषय का प्रकाश होता है कि स्मृति में ज्ञान का अनुभूत तो विषय का ही प्रकाश होगा अभ्य का होगा इसके बार स्मरण के विषय में विचार करेंगे किसका स्मरण होता है क्या विषय का स्मरण होता है ज्ञान के साथ स्मरण होता है ज्ञान का स्मरण होता है इसके बार विचार आगे ओ